श्री श्री श्री ृतलाना मोक्ष चिंता प्रदुदी महसा ब्रह्म भाव जताबोधारा दिघटित मिथिलाकार संस्काराचंद्रणी की प्रतिपुन ओम जलधर ऋचिशनधर सुंदर न मधुरजुत स्वर सुसमुतृा करुण अभंगुषा जलयिता सतैर्ता गिरी पत सुरद्रुमालिणी मदीयपीशु छय तुशी पालंगिनी ओ नंदे सब विनाशा ग्रंथ के प्रतिपा जो देवता है भगवान श्रीकृष्ण वे है सच्चुदानंद कंद और पृथ्वी की स्थिति उत्पत्ति और अंश उसके वही कारण है परमेश्वर सच्चुदानंद का अर्थ है और कृषि स्थिति के कारण का अर्थ परमेश्वर और स्वयं साकार नंदनंदन मुरली मनोहर पीता धारी श्याम सुंदर स्वरूप में स्वच्छ है इसलिए उनको कहते हैं श्री कृष्ण ताकत त्रय के विनाश के लिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं एक बात ध्यान देने की है कि इसमें पाप के विनाश की प्रार्थना की गई है पाप कर्म नहीं है पाप फल है अर्थात हमारे कर्मों के फल शरीर जो प्रारब्ध बन गया है और उस प्रारब्ध से जो हमको दुख है प्रारब्ध जनित दुख का भी विनाश करने वाले हैं भगवान श्रीकृष्ण केवल संकित या क्रियमा से जो दुख उत्पन्न होता है सो तो नहीं शास्त्रकारों का कहना है कि प्रारब्ध से जो दुख प्राप्त होता है उसका भोग से ही छोट होता है तो कर्म सिद्धांत वैसे है परंतु ये है भक्ति सिद्धांत कि भगवान से भजन से स्मरण से चिंतन से प्रारब्ध से जो दुःख होने वाला है उसका भी विनाश हो जाता है श्री कृष्णा और पाप के विनाश का अभिप्राय यह हुआ कि पाप का भी विनाश हो गया जब तक इसके कारण का नाश नहीं होगा तब तक कार्य का नाश नहीं होगा इसलिए समग्र पाप पाप जो हमारे जीवन में हैं, उनको विनाश कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण पर फायदे की बात यह है कि जिसके पापताप का विनाश हो उसके भीतर कोई क्रिया होनी चाहिए और उससे भगवान प्रगत है तब नाश होना चाहिए तो बोले मीना हमारी ये क्रिया है ये साधना है कि हम करते हैं नमस्कार अपनी ममता छोड़कर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं और जब हमारा मैं और मेरा भगवान को अर्पित हो जाता है तो भगवान ही रहते हैं केवल तो भगवान ही प्रगट होते हैं और फिर सात और सात कोई तो प्रसंग नहीं रहता है यम इं प्रव्रजनुत गि परिना ग्रंथ से वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज। इष्ट देव की वंदना और फिर गुरुदेव की वंदना वैसे क्रम तो यही है कि पहले गुरुदेव की वंदना हो और बाद में इष्ट देव की वंदना कोंतु परंतु ये श्रीमदभागव परंतु ये श्रीमद्भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है यह अपने स्वरूप को प्रकट करके जैसे स्वयं को हाथ जोड़ के गुरु को नमस्कार करता है ऐसे श्री कृष्ण के रूप में अपने को प्रकट करके दत्ता को प्रकट करता है तो कुछदेव जी की वंदना है कि वे जब प्रकट है साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं ऐसा वायुपुराण आता है और की कैसीता में भगवान शिव का आदेश है सुखदेव जी ने ये प्रकट किया और केवल भगवान श्रीकृष्ण ही राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए आए ऐसा भागवत के मर्मज्ञ का कहना है ये है कि परीक्षित को गर्भ में जब अश्वत्मा के ब्रह्मास्त्र ने जलाना चाहा तो अस्त्र के सामने अस्त्र लेकर भगवान प्रकट हो गए सामने वाला अगर मंदिर पांव आवे बिना हथियार के आवे उसका मुकाबला बिना हथियार से किया जाता है परंतु वो जब शस्त्रास्त्र लेकर आए उसका तो मुकाबला शस्त्रास्त्र से होता है ब्रह्मास्त्र आया ओर से तो भगवान ने अपने चक्र का प्रयोग किया और परिस्थिति रक्षा हुई ब्राह्मण का हिता हुआ जो अस्त्र है वो कमजोर होता जाए बड़ा तो भगवान चक्र से उसका निवारण कर दिया परंतु जब अक्षा ने बांगय अस्त्र का प्रयोग किए जब ब्राह्मण ने जो ऋषि कुमार ने जब बांगमय अस्त्र का प्रयोग किया सात दिया परीक्षक को बांग से तो उस समय हथियार की न चक्र की चले न जगा चले जब वाणी से साथ दिया गया तो उसका निवारण वाणी से ही होना चाहिए इसलिए भगवान श्रीकृष्ण ने बांगमय अवतार ग्रहण किया और वे श्रीमद् भागवत के रूप में प्रगट हुए। ये श्रीमद् भागवत भगवान का डांगमया अवतार है श्रीमद् श्रीमदभागवता स्वयं तो प्रत्यक्ष कृष्ण ए ये श्रीमद्भागवत साक्षात श्रीकृष्ण का रूप है और आश्रितों की नया नाथा प्रत्यक्षम इस भवसागर में डूबते हुए को बचाने के लिए हमने इस श्रीमद्भागवत का आश्रय ग्रहण किया है केन्गमयी मूर्ति ही प्रत्यक्ष आवर्त हरे है ये भगवान की प्रत्यक्ष डांगमयी मूर्ति है और इस बांगी मूर्ति का आविर्भाव होता है सुखदेव जी के द्वारा अंतर्यामी है नारायण और उनके पुत्र अंतकरण में समस्ती अंतकरण में ब्रह्मा है ब्रह्मा के पुत्र मनोरूप में नारद है नारद के पुत्र व्यास है दाग रूप में और श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं शब्द रूप में रूप नारद नारद के कारण ब्रह्मा और ब्रह्मा के कारण ज्ञानी रूप आ रहा है। ये हमारे हृदय में वैध करते इनका प्रदुष्य मनोवाम प्रसिक सब स्वभावना ये ही प्रभु इस वाणी के प्रकट कर रहे हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में आए बाहर नहीं निकल रहे थे तो व्यास जी ने ये कथा विस्तार से है व्यास जी ने प्रतिज्ञा निकले आए, तो तुम्हें हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराएंगे इस तर्क पर बचिका के गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज निकले और दानाथ भगवान श्री कृष्ण ने आकर प्रत्यक्ष कर उनको दर्शन दिया अब उन्होंने कहा हम घर गृहस्थी नहीं करेंगे संन्यास लेने के लिए तैयार हो रहे और श्री व्यास जी महाराज के पास आए नहीं हमारा जज्ञो सभी शादी संस्कार खराब है अभी कोई जगह भी कर्म कांड किया पीछे पीछे दौड़े जय पायनो गिरतर आगुहाई पायन ने गिरा का होकर उनको पुकारा जयपायन पायन कार जो जल के बीच में दीप था उसमें थे मान बड़े दुरक्त थे और वही से जगत के कल्याण का चिंतन करते रहते थे परंतु जब अपने पुत्र को जाते देखा तो ऐसा पुत्र ग्रह में व्याकुल हो गए और कुकार में लगे पुत्र श्री सुखदेव जी तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है साक्षात नारायण के स्वरूप संपूर्ण तो। वृक्षों ने अभिनंदन किया उनकी ओर से जो ऐसे जो सर्वव्यापी श्री सुखदेव जी महाराज तो है सर्वेशान भूतानाम महोत्सव आय इस सर्वभूत हृदया सबके हृदय में ये बैठे हुए हैं इसलिए सबके हृदय में जो आप कहें उन मुनि को हम नमस्कार करते हैं ये जो महात्म है उसके संबंध में केवल बात करनी है ये महात्म्य सप्ताह वाचन का महात्मा है सप्ताह वाचन गुरु और गर्जत गर्जती सप्ताह की महिला बताने के लिए ये महात्मा है महात्म अनेक है पद्म पुराण में श्रीमद् भादव का महात्मा है ये और पुराण में है गृहन नारद नारद पुराण में है ऐसे भगवान के स्कम्भ पुराणीय नारद पुराणीय और पद्म पुराणीय अनेक प्रकार के महात्म्य प्रचलित है एक कौशिकी संहिता का महात्मा है जो तो बड़े विस्तार से उसमें कथा आते हैं ये जो महात्म है इसके प्रसंग में आप थोड़ी सी बात बस सुन लें की एक है नैन से रहने महात्मा लोग गए ब्रह्मा जी के पास भी आ गया अब हम लोग बैठ करके कहा सत्संग करें तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया उनको जो आसमान में घूमता हुआ चला और बता दिया की जाकर करके जहां धरती पर गिर जाए वो स्थान सबसे उत्तम होगा मेनुत नैनिसम अब जो नैनी है वो चक्र है के जहां गिरा उसका नाम है नैनीता अब वहाँ श्री महाराज अपने नित्य कर्म करके विराजमान को और सौनक भी यज्ञ यज्ञ में जब अवकाश मिलता है उस समय को पूरा करने के लिए आप जानते हैं यज्ञ क्रियात्मक होता है कर्म होता है यज्ञ में होम है हो, पूजा है तो पूजा करते करते होम करते करते जब यज्ञ का काल पूरा हो जाता है तब बीच में अवकाश के समय एक होता है पारित्लव कर्म पारित कर्मचार होता है तो उस समय जग शांति के बैठे और प्राचीन कथाओं का श्रवण करे यही उत्पांग है तो वहाँ मुख्य होता है यज्ञ जब किसी दूसरे प्रसंग से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तब भागवत हो जाता है गौण जैसे किसी उत्सव का आयोजन कर दिया अमुख से है तो अब उसने कई कोर तो भागवत बैठा दिया वहाँ भागवत भी हो जाते हैं गैन और वो काम हो जाता है तो सैनक भी कर रहे हैं यज्ञ और उसमें सूख जी से सुनते हैं भागवत एवं तो अंग हो गया अंगी नहीं रहा प्रधान नहीं रहा और सूख जी महाराज का ये व्यवसाय ही है कि हर यज्ञ में जाकर करके पुराण की कथा सुनाए तो शिष्य जी का व्यवसाय है भागवत और अवताश के समय सुनते हैं सौन और उनका लक्ष्य है यज्ञ इसलिए भागवत वहाँ मुक्त नहीं है प्रधान का ही और की ही महिला होती है यहाँ तो जो फल है वो कालांतर में सौनका को भगवान की भक्ति होती है और भक्ति होने पर उनके यज्ञ से यज्ञराग्य होता है ये तो कहते हैं परमण लक्ष्मण अनाश्वासे भागवत में बहन है कर्म लक्ष्मण अनाश्वासेम भूम भूमरात्म नाम भवान आयती गोविंद पाद पद्मा सदम मधु यज्ञ करते करते हमारा दिल गया है, लग गया है, लग धूम मना, हमारा अंत करण ही काला हो गया है यज्ञ करते गोदिंद साग पदमा को का पान करा रहे हैं मधु का पान करा रहे हैं ये हमारे लिए परमानंद है ये मरने के बाद स्वर्ग में जाने पर जो आनंद मिलता है जो नहीं है तो यही अहिक आनंद है इसी जीवन का आनंद है जो हो जाती है, स्वयं भागवत सुन अब व्यास जी महाराज जो हैं, वो हैं तो पुरुष, तारकपुर भगवान के अवतार हैं परंतु उनको लोक हित की बड़ी चिंता बड़ा भारी प्रचार किया उन्होंने वर्ण का आश्रम का यज्ञ का ज्ञात का वा... सब वेदों का व्यास प्रचार किया वैदिक पुराणों का प्रचार किया इतिहास का निर्माण किया ब्रह्म सूत्र का निर्माण किया, किया। परंतु उनको कहीं शांति नहीं मिली कहीं शांति नहीं मिली वो तो जब व्याकुल होकर के बैठे थे तो उसी समय भगवान ने देखा कि हमारा अवतार व्यास और दुखी हो रहा है प्रयास करते करते प्रयत्न करते करते विफल होकर दुखी हो रहा है तब अपने संकल्प रूप मनोरूप नारद को तो भेज दिया कि जाकर तो खाकर सुनाओ है उद्देश्य और नारद है सुनाने वाले नारद भी एक घूमते फिरते रहते हैं ऐसे लगता है और व्यास जी के मन में भी तत्काल हमको शांति मिले ये इच्छा नहीं है लोगों का कल्याण हो ये इच्छा है तो ये इच्छा होने से हुआ ये कि तत्काल जो फलानुभूति होनी चाहिए वो नहीं है मनुष्य अपना हृदय शुद्ध कर दे स्वच्छ कर दे और तत्काल कर्मानंद का अनुभव करना चाहे तो उसी समय कर्मेश्वर प्रगट हो जाता है आपके आपसे निवेदन है कि ईश्वर अभी है ना उसी समय अगर इस समय ईश्वर नहीं है तो क्या हो गया पहले था आज नहीं है इससे क्या माने हो गए? और आज आग है आगे नहीं रहेगा इससे क्या माने हैं तो ईश्वर अभी है इसी समय है ईश्वर और यही है ईश्वर इसी जगह यहाँ तो तो नहीं है तो कहाँ है और यही है ईश्वर केवल हम उसको पहचानते नहीं हैं, उसके पहचानने में ही स्पष्ट है जब मनुष्य का मन किसी उद्देश्य की ओर चला जाता है तो वो अपने को और अपने में बैठे हुए परमेश्वर को छोड़ करके कहीं अन्य चला जाता है अब श्री विनायक जी महाराज ने देखा कि व्यास जी को अभी तत्काल शांति बदल रही है तो उन्होंने आज्ञा की समाधि सभी के स्थित समाधि से तुम परमेश्वर का चिंतन करो इस समाधि अनुस्मरक जी के चित श्री कृष्ण लीला का अनुस्मरण है वो तो चिंतन करते करते अनुस्मरण करते करते और तुम्हें तो परमानंद प्राप्त हो जाएगी संतोष हो जाएगा परंतु राजा कर पर सुखदेव ऐसे स्रोता रखता है कि सुखदेव जी तो घूमने फिरने वाले जगह जगह जाके उपदेश करने वाले नहीं है जिंदगी भर में एक ही बार उन्होंने भागवत का प्रवचन किया है केवल एक बार और श्रोता जो परीक्षित हैं वो तो संपूर्ण विश्व विषयों से डहरागर होकर के विरस्त होकर के बैठे हो है भागवत क्रमण के लिए उनके कर्म ईश्वर के आनंद के आय और कोई भी लक्ष्य उद्देश्य नहीं है तो ये निर्गुण श्रोता और निर्गुणता राजा परीक्षित और चुक रहे हैं सौनक ये साधारण स्वरोम स्वरूपा है और मध्यम सुखदेव और परीक्षित है श्रीमदभागवत को इसलिए उन्ही को श्रीमध भागवत के रूप में स्वीकार किया जाता है अब और उस सौनिकाधिकों ने पूछा सूत्र जी से महाराज आपको के समान है और आपकी प्रतिभा ही आपकी प्रभा है अज्ञान का अज्ञान का आप विनाश करते हैं एक ऐसी कथा हम लोगों को सुनाइये जो हमारे कानों के लिए रसायन हो हमारा भक्ति ज्ञान वैराग्य दर हो माया मोह का निराश हो और इस कलियुग में जो जीव असुर भाव को प्राप्त हो गया है और बड़े बड़े क्लेष भुगत रहा है भोग रहा है उसको कैसे शुद्ध किया जाए श्रेयस्कर से भी पर क्या है कार्य से भी कायम क्या है और हमेशा जो साधन रहे कभी हो कभी ना हो उस साधन से काम नहीं चलेगा शाश्वत साधना चाहिए चिंतामणि लोगों को मिल जाए तो लोक सुख मिलता है और इंद्र प्रसन्न हो जाए तो स्वर्ग का राज्य गिर सकता है परंतु सदगुरु प्रसन्न हो जाए तो स्वयं भगवान की प्राप्ति करा सकता है इसलिए आप चेपा करके हमको ऐसी कथा सुनाइए जो साक्षात रसायन हो और रसायन भी ऐसा हो जो मूल को पड़ाया न करे और जो मन को बहुत प्यारा लगे और जो तत्काल सुनते सुनते ही हमारा परम लाभ कर गए ऐसा वह सुख जी कहा कि मैं विचार करके उसका उनको उपाय सुनाता हूँ इससे भक्ति बढ़ेगी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और कलयुक्त के से मिटाने के लिए स्वयं भगवान ने अपने को तो इस रूप में प्रकट किया है सुखदेव जी के मुख से तो एक अच्छना दकरम सिंह सिंह मन शुद्ध हो नद्य मन की शुद्धि के लिए इसके प्रया दूसरा कोई उपाय नहीं है इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है ये नहीं कहा कि इससे बढ़ दूसरा उपाय नहीं है ये कहा कि इससे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है एक अच्छा बकरम सिंह सिंह मन शुद्ध ही नीजते मन की पवित्रता के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है असल में लोग खाली लिए तो चाहते हैं। देखो हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिन्हें संसार चाहिए ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हें स्वर्ग चाहिए ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते है। हैं तो भगवान का दर्शन करा दे मौत मिला दो। परंतु ऐसे लोग कुछ तो साल भर में एक एक ही नहीं आते हैं कार्य भी नहीं आते हैं जीवे समु कि हे महाराज हमारा मन शुद्ध हो जाए ऐसा कोई लोग अपने जीवन को शुद्ध करना तो चाहते नहीं मन को पवित्र करना चाहते नहीं खलांश में तो इच्छा देखने में आती है परंतु परंतु नारायण साधना लोगों की इच्छा नहीं है तो जो अपना मन स्वस्थ करना चाहता है निर्मल करना चाहता है उसी को भगवान और भगवान की प्रीति होती है तो ये बड़ी भगवान की कृपा समझो श्रीमद् भागवत सुनने के लिए मिल जाए जब परिस्थित बैठे कथा सुनने के लिए तो देव लो का लोग अमृत का कलश लेकर के आए और बोले कि महाराज ये कथा का अमृत तो हमको खिला दो ये कथा का जो अमृत है ये हमको खिला दो और ये दोनों अमृत सुखदेव जी मिराजा करके अमृत में अमर हो जाए मरने का डर नहीं रहेगा तो सुखदेव जी ने बड़ी उनकी हसी उड़ाई बोले भाई यहाँ भी तुम लोग प्यार खरीदे करके आए कथा की बराबरी अमृत नहीं कर सकता है और उन्होंने देवताओं को अमृत नहीं दिया क्योंकि देवताओं के मन में वैराग्य होने की संभावना थोड़ी कम रहती है ये जहां वेदांत में विचार आता है ना कि देवता लोगों को ज्ञान हो सकता है कि नहीं बोले तो हो सकता है उनको ज्ञान परंतु जब वैराग्य हो पदना तो स्वर्ग में वैराग्य की संभावना बहुत कम है वैराग्य तो नहीं होता अंत चरण शुद्ध नहीं होता ज्ञान नहीं होता उदेवतालोक तो कथा के अधिकारी नहीं है ये मनुष्य ही कथा के अधिकारी है ब्रह्मा जी ने पराजू पर साधनों को तो टेला माने श्रीव्य मनीषया श्रीमदभागवत ने आया अपनी बुद्धि के तराजू पर ब्रह्मा जी ने तीन बार समग्र वेदों का हिंदन करके आलोदन करके ये निश्चय किया कि मनुष्य का परम कल्याण भगवान की भक्ति में है दूसरे सब साधन उसके सामने होते पड़ जाते हैं ये भगवान का जो ये भगवान का जो चरित्र है ये साक्षात फलदायक है तो सौनक ने ये पूछा कि महाराज ये मारद जी तो जरा घूमते फिरते ज्यादा रहते हैं उनके ऊपर भगवान का ऐसा अनुग्रह है साथ नहीं है उनको दक्ष जी को साप नहीं है दक्ष का साथ नहीं है नारद जी को एक अनुग्रह है उनको कहीं बैठ जाएंगे बाबा जी का आश्रम बन जाएगा तो वही रहने लगेंगे तेरा चासी से वहीं आएंगे पूरा पूजा लेंगे फिर आश्रम चलता रहे इसी चक्कर में जाएंगे तो इस भगवान ने नारद जी से कह दिया कि अपन दो घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं मैं और नहीं कुटिया बनेगी और न्याय होगा न बाल बच्चे इकट्ठे होंगे और खूब आनंद से तुम तो भगवत गुणानुवाद करते हुए घूमना तो ये है नारद जी का परिद्राजत जीवन चोटी नहीं कटवाई जो नहीं निकाला उनके ऊपर तो भगवान का बड़ा भारी अनुग्रह हुआ तो वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं अब जो कहाँ तो विधि श्रवण करे और कहा संपादकों से उनका संयोग हो तो जी ने इस पर ये कथा सुनाई एक बार चारों जो ऋषि हैं जो विशाल नगरी में इकटते हुए थे और वहाँ नारद जी महाराज आ गए नारद जी आरोप उनकी दृष्टि पड़ी वो तो बोले की नारद जी तो को निराश क्यों है चाहे की सुनता है क्या तुम्हारा कुछ हो गया है नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर गया था और पुष्कर प्रवाग सब जगह गया, गया सब तीर्थों में हर क्षेत्र क्षेत्र श्री रंग सेत बंधन परंतु कहीं भी सुख शांति का दर्शन नहीं हुआ ये महाराज समय ऐसा आ गया है कविनाश अधर्म मित्र प्रेरणा इसमें दो बात की विशेषता है एक तो कलिग और एक अथर्म चली चली माने कला आपस में खूब लड़ाई झगड़ा हो संघर्ष हो और लोग ये न सोचे कि सच बोलने से हमारा मंगल होगा ये सोचे की झूठ बोलने से हमारा बला होगा अधर्म में प्रेरण सच हमारी रक्षा करेगा ये विश्वास लोगों का उठ गया और असत्य से हमारा काम बनेगा अधर्म से हमारा काम बनेगा ये विश्वास लोगों के मन में आ गया और आपस में लड़ाई झगड़ा करके चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशी रहेगा ये कल दुख सुदी बात है एक तो दुराचार पर पाप पर बेईमानी से काम बनेगा ईमानदारी से तो नहीं एक तो करिए वो है और ये क्यों है कि तो लड़ाई झगड़े से हम खुशी हो जाएंगे अब भला लड़ाई झगड़ा जिससे दिल में बचेगी वो कभी खुशी होगा ये तो देखे नहीं है ना आज में हाथ डाले और सोचे की हमको शांति मिलेगी कुछ सत्य आदि जो सदगुण है वो तो है नहीं और लोगों की मंदा सुमंद मत हो एक तो आलसी है काम करने में बड़ी आलसी बोलो अच्छा भाई आलसी है और अक्कल हो तो काम कर सकते बुद्धिमान आलसी हो तो वो आलस में ही काम निकाल लेता है बोलो बुद्धि इनके तो मंद मत तो अच्छा भाई बुद्धि बिना होकर प्रारब्ध हो भाग्य हो तो उनके भाग्य तो तो भी नहीं है बोले अच्छा भाई चलो शांति से बैठे है रोटी खाते हैं ये लोग कहा है ऊपर दुर्गा राजदेश करते हैं राजदेश करते हैं, तो इसमें साखंडी हो गए हैं लोग और बड़ा बड़ा परिग्रह लोगों से आ गया है घर में वृद्धा माता की पूजा नहीं होती है परुणी की पूजा होती है परुण चुका देखो भारतीय रुचि में और पाश्चात्य रुचि में अंतर क्या है कि वहाँ भोग की प्रधानता है भोग देश है विदा हुआ माँ को छोड़कर अलग हो गए पति पत्नी और भोग देश और ये मातृ पूजा का देश है यहाँ तो यहाँ तो पुत्र और पुत्र बधु आजीवन अपने सास ससुर थोड़ की सेवा करते हैं यहाँ माता की गोल की और चक्नी की प्रधानता नहीं है इस देश में धर्म की और बड़ों की पूजा की प्रधानता है अभी बच्चों से दूध नहीं मिलता ना माताओं का तो परम्परा छूट जाती है संस्कार ही छूट जाते हैं फिर कहते होंगे की हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता है अरे तुमने अपना दूध तक दिया नहीं संस्कार अपना दिया नहीं बिचारे क्या करेंगे तो घर में केवल सरणी सरणी की पूजा रह गई रह हमारे तो कुमारी की पूजा एक बरस की कुमारी होती दो की तरह एक से बीस तक की तो देवी ज़गर, है सब कुमारी साथ साथ जगत जननी जगदंबा और युवती आ गई तो घर में लक्ष्मी आ गई बधु आ गई तो लक्ष्मी आ गई घर में माता हो गई तो हर स्थिति में के रूप में जगत जननी जगत जननी की ही पूजा है केवल की पूजा हो और वृद्धा का अनादर हो जाए तो जगत जननी उससे हो जाते हैं, तो ये कलियुग आ गया इस कलयुग में सलाह किससे लेते हैं तो यौन संबंध से जो संबंध संबंधी है क्याल को बुद्धिदायक से का साले ही घर में रहता है लोग लड़की तक को तो बस डालते हैं और आश्रमों में जवनों की प्रधानता हो गई, और तीर्थ है नदी इनको दुष्टों ने नष्ट कर दिया कोई सत्पुरुष दीखता नहीं है यहाँ तक हो गया की लोग अनाज से अपने अन्न से ही देश करते हैं ब्राह्मण वेद से देश करते हैं और स्त्रिया अपने सतित्व से ही देश करते हैं ऐसा वो कलगुट आ गया कानून ये कुंड है एक शब्द का अर्थ है क माने प्रजापति कहा कि जैसे इंद्रिय तब से प्रजापति जिस इंद्रिय का स्वामी है उससे बोल है, है माने अपने आचरण को ही उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया अब इसके बाद मारद जी आए जमुना जी के तट पर जहां भगवान ने लीला की जहां आश्चर्य ये हुआ कि जो भक्ति हमेशा निराकार रूप में रहती है वो वृंदावन में साकार रूप से तो निराश करती है भक्ति तो हृदय में रहती है भक्ति चित्त लिखती है हाँ। सत्य प्रधान वृत्ति का नाम निराकार सत्य प्रधान वृत्ति का भी नाम समाधि है, और निर्षय पुराण का नाम ज्ञान है और अपने वृत्ति में अपने हृदय में जो कर्म आनंद का उल्लास हो, उसका नाम भक्ति है भक्ति नाम है। उल्लास उल्लासात्मकम ज्ञानम भक्ति क्या है जब हमारा ज्ञान सुरक्षता है हमारा ज्ञान आनंद में भरकर नाच रहा हो तो नाच तो ये ज्ञान का नाम भक्ति है अब देखा भक्ति तो वहाँ है परंतु उसके पास दो वृद्ध हैं और वो दुषारी बड़ी उदास है बारंबार बार जागृत करने की कोशिश करती है चारों ओर देखती है कैकड़ो बातियाँ है भी है परन्तु जो बहुत तो व्याकुल्क इसी में नारद जी के दर्शन हो गए मानो भक्ति को भी उद्बोधित करने के लिए और ज्ञान वैराग्य को भी जगाने के लिए जैसे श्री से पुत्र होते हैं ऐसे कोई भक्ति औरत हो और उसके दो बेटे पैदा हुए हैं उसके पेट से उस ढंग से उसके मुख्य उत्तर के भक्ति एक भक्ति है और उसके दो हिस्से होता है एक तो जिससे भक्ति होती है उसके प्यार दूसरे से राग नहीं होता आसक्ति नहीं होती प्रेम तो तो का स्वभाव यही है ना हर हरि गोल सदन से तो रहे भक्ति का बेचाव ये है कि भगवान के खिलाय दूसरे से कोई प्रेम नहीं हो और भक्ति का फल है भक्ति का परिणाम है भक्ति का बेचाव और दूसरा फल यह है दूसरा फल यह है भक्ति का कि जिसकी भक्ति है उसके स्वरूप को प्रकाशित करे उसका ज्ञान हो जिससे प्रेम होता है जो बारंबार दीखता रहता है मन में बारंबार आता है याद आती है जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्मृति होती है जहाँ प्रेम होता है वहाँ सेवा होती है और प्रेम हो और सेवा न हो तो प्रेम बाधा ही हो जाएगा ना उसके बच्चा तो ही कहाँ और प्रेम तो हो मालूम ही नहीं हो कि हम किससे प्रेम करते हैं भगवान प्रेम जो है उसमें दो चीज है आप ध्यान रखो प्रेम माने प्यास और तृप्ति एक तो अपने प्रियतम के दर्शन की प्यास हो और दूसरे उनकी याद आने पर तृप्ति का अनुभव हो स्वाद आए प्रेम में प्यास भी हो और तृप्ति भी है तो परमात्मा का परमात्मा के स्वरूप में जो तृप्ति होती है जो तो कर्मानंद का अनुभव है और जो व्यास होती है वो दुनिया के प्यास को मिटाती है और दिनों दिन बढ़ती है प्यास से प्रेम बढ़ता है और तृप्ति से प्रेम में ईट नहीं है यदि ये माने कि प्रेम में तृप्यास ही प्यास है तो पुरुषार्थ नहीं होगी कौन चाहेगा कि हमको जिन बात प्यास नहीं रहे और यदि ये कहो कि प्रेम में तृप्ति तृप्ति है तो so, आगे बढ़ना बंद हो जाएगा इतिहास so, प्रेम को बढ़ाता है और तृप्ति उद्विघन है से बचा लेती है और आगे बढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो ये प्रेम का स्वभाव है so, महाराज भक्ति के दो देते हैं एक ज्ञान और एक बैराग्य महारद जी ने पूछा कि तुम स्वयं हो सब उसने सुनाया कि ये सब गंगा आदि जो हैं ये नदी है मेरी सेवा के लिए आई है ज्ञान बढ़ा जो मेरे बेटे है तो, तो वैसे भारत वर्ष से पवित्र भूमि में ही प्रगट हुई और दक्षिण से उत्तर की आए। जितने आचार्य प्रगत होते हैं वो तो प्राय दक्षिण में ही हुए हैं दक्षिण और उत्तर एक तो ही है उसका जो लोग विभाजन करने की कोशिश करते हैं ना दक्षिण की निंदा करनी हो तो दक्षिण जाके करो उत्तर में रहो समक्षण और उत्तर की निंदा करनी हो तो उत्तर में कर लो अपने घर में बैठ के दूसरे की निंदा करोगे तो इससे तो और देश और संघर्ष बढ़ता है इसलिए राजनीतिक संत से नहीं लाना चाहिए धर्म के काम में और धर्म के काम में तो बड़ी पवित्रता के साथ सारा काम करना चाहिए और महाराज वृंदावन में आ गई धरती जी बिल्कुल नवीन हो गई और बोले की महाराज जी यहाँ आने पर एक बात जनवर की हो गई ये वृंदावन में ये गढ़वर रही क्या रही कि यहाँ लोग हमको ही देख के संतुष्ट होते हैं कि ये भगवान की प्यारी है ये भगवान की प्यारी है अभी बेटियों को बच्चे की तो जो उल्टा ही नहीं है ये तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं उसने कहा कि वृंदावन में लोग जो इंद्रियों से श्री काम बिल्कुल संतुष्ट अरे ज्ञान हो तो न हो कौन पूछता है हो हो चाहे माल तो है भक्ति के अंदर परंतु कोई ग्राहक उनका नहीं है तो इसलिए ये उपेक्षा के कारण बुद्धि हो गए जब उपेक्षा की जाती है ना किसी की तो उसकी शक्ति का रास हो जाता है उपेक्षा से शक्ति का रास होता है चल यही काम तो करता था न जब कर्ण उत्साह में आता था तो कहता था तो तुम क्या लड़ोगे तुम्हारे खानदान में कभी किसी को लौटना आया और महाराज एक बार ऐसी अंगीठा दिखाया करने से अहल न करने से मनुष्य की जो शक्ति है वो क्षूण हो जाती है और प्रशंसा करने से अभिनंदन करने से मनुष्य की जो शक्ति है उसकी वृद्धि होती है अब तो महाराज ज्ञान बोरा की वृद्धि हो गए महाराज जी ने सब जान लिया और बोले की देखो एक से एक कलगुजा गया है इसके सदाचार के मार्ग हैं जो हैं, वो लुप्त हो गए हैं और धीरे धीरे सबका जो कल्याण है वो क्षुण होता जाता है तो ये भक्ति है ये वृंदावन है तो बहुत बढ़िया जगह क्योंकि यहाँ आकर भक्ति तरुण हो जाती है परंतु ज्ञान वैराग्य का तो शिक्षा तो कोई तो काम नहीं उपेक्षा अनुरागान गई जब जरको निका ये तो, तो अनुरागान्ध लोग जो है वो शिक्षा कर देते हैं और उनका कोई तो ग्राहक नहीं है भक्ति ने कहा कि ये कलयुक्त क्यों स्थापित कर दिया भगवान ने कलयुक्त की स्थापना क्यों कर दी महारद तो जी ने बताया कि सुने भगवान की सबने मंगल कामना होती है हो। जब भगवान कृष्ण ने अपना प्रत्यक्ष रूप देखा लीला जो थी उसका संवरण कर लिया तो उसी समय पर ये हो गया चल तो